श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ अक्टूबर अठारह सौ श्री राधा कृष्ण तत्व नित्य लीला संध्या हो गई है श्री रामकृष्ण के कमरे में दीपक जल रहा है कई भक्त जो श्री राम को देखने के लिए आए हैं उसी कमरे में कुछ दूर पर बैठे हुए हैं श्री राम का मन अंतर्मुख हो रहा है इस समय बातचीत बंद है कमरे में जो लोग हैं वे भी ईश्वर की चिंता करते हुए मौन हो रहे हैं कुछ देर बाद नरेंद्र अपने एक मित्र को सांस लेकर आए नरेंद्र ने कहा ये मेरे मित्र हैं इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की है ये किरणमयी लिख रहे हैं किरणमयी के लेखक ने प्रणाम करके आसन ग्रहण किया श्री कृष्ण के साथ बातचीत करेंगे नरेंद्र इन्होंने राधा कृष्ण के संबंध में भी लिखा है श्री रामकृष्ण लेखक से क्यों जी क्या लिखा है जरा कहो तो लेखक राधा कृष्ण ही परम ब्रह्म है ओंकार के बिंदु स्वरूप हैं उसी राधा कृष्ण पर ब्रह्म से महाविष्णु की सृष्टि हुई है महाविष्णु से पुरुष और प्रकृति शिव और दुर्गा की श्री रामकृष्ण वाह नंद घोष ने नित्य राधा को देखा था प्रेम राधा ने वृंदावन में लीलाएँ की थी काम राधा चंद्रावली है कामराधा और प्रेमराधा और भी बढ़ जाने पर है नित्यराधा प्याज के छिलके निकालते रहने पर पहले लाल छिलका निकलता है फिर जो छिलके निकलते हैं उनमें ललाई नाम मात्र की रहती है फिर बिल्कुल सफ़ेद छिलके निकलते हैं ऐसा ही है नित्यराधा का स्वरूप है वहां नेति नेति का विचार रुक जाता है नित्य कृष्ण और लीला राधा कृष्ण जैसे सूर्य और उसकी किरणें नित्य की तुलना सूर्य से की जा सकती है और लीला की रश्मियों से शुद्ध भक्त कभी नित्य में रहता है और कभी लीला में जिनकी नित्यता है लीला भी उन्हीं की है वे केवल एक ही हैं दो या अनेक नहीं लेखक जी वृंदावन ने कृष्ण और मथुरा के कृष्ण इस तरह दो कृष्ण क्यों कहे जाते हैं श्री राम कृष्ण वह गोस्वामियों का मत है पश्चिम के पंडित लोग ऐसा नहीं कहते उनके मत में कृष्ण एक ही है राधा है ही नहीं द्वारका के कृष्ण भी वैसे ही हैं लेखक श्री जी राधा कृष्ण ही परब्रह्म हैं श्री राम वाह परंतु उनके द्वारा सब कुछ संभव है वे ही निराकार हैं और वे ही साकार वे ही स्वराट हैं और वे ही विराट वे ही ब्रह्म हैं और वे ही शक्ति उनकी इति नहीं हो सकती उनका अंत नहीं है उनमें सब कुछ संभव है चील या गिद्ध चाहे जितना ऊपर चढ़े पर आकाश को उसकी पीठ कभी छू नहीं सकती अगर पूछो कि ब्रह्म कैसा है तो यह कहा नहीं जा सकता साक्षात्कार होने पर भी मुख से नहीं कहा जाता अगर कोई पूछे कि घी कैसा है तो इसका उत्तर है कि घी घी के सदृश ही है ब्रह्म की उपमा ब्रह्म ही है और कोई उपमा नहीं